अंगुली के बदले हाथ बिना उस कटी हुई अंगुली के हमारी बेटी का हाथ कभी भी ठीक नहीं हो सकता था वो औरत अपने आंखों से बहते हुए आंसू लगी। जब डॉक्टर मेरी बेटी का ऑपरेशन कर रहे थे तब उन्होंने कहा था कि बिना कटी हुई अंगुली के मिले आपकी बेटी का हाथ पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता हम इसका ऑपरेशन तो कर देंगे लेकिन फिर इसका हाथ कभी सही तरीके से काम नहीं कर सकता अब तुम ही सोचो एक पियानो प्लेयर के लिए उसकी उंगलियां ही सब कुछ होती हैं बिना उंगलियों के भला मेरी बेटी क्या करती एक झटके में ही उसका सपना टूटकर बिखर गया मेरा पति वहां से डॉक्टर के पैर पकड़कर रोने लगा कि कैसे भी करके इसका हाथ सही कर दो हम अपनी बेटी की उंगली के बदले में खुद को भी बेचने को तैयार थे लेकिन डॉक्टर भी क्या करते जब तक उंगली नहीं मिलती वो कुछ नहीं कर सकते थे फिर वहीं हॉस्पिटल में ही मेरे पति को भी हार्ट अटैक आ गया वो तो वहां डॉक्टर की इमरजेंसी टीम वहां मौजूद थी इस वजह से उसकी जान बच गई वरना वो सदमे में वहीं मर गए होते। फिर फिर क्या हुआ? विक्रांत को उस लड़की की कहानी सुनकर काफी दुख हो रहा था आपने पुलिस कंप्लेंट किया हाँ हमने उसी दिन पुलिस कंप्लेंट कर दिया था लेकिन वो कम्पिटिशन काफी बड़े स्तर पर हो रहा था और उसमें काफी दूर दूर से लोग आए हुए थे इस वजह से सरकार ने और शो के ऑर्गेनाइजर ने उस वक्त पुलिस को कोई भी कार्रवाई नहीं करने दी उन्हें डर था कि इस तरह पुलिस जांच होने से शो में रुकावट हो सकती है और फिर अगले दिन ही शो का फाइनल भी था और फिर फाइनल के बाद तो सारे कंटेस्टेंट से लेकर ऑर्गेनाइजर तक सब वहां से चले गए और मेरी बेटी की उंगली काटे जाने का कोई सबूत भी नहीं बचा था कुछ दिन तक पुलिस इधर उधर जांच करती रही लेकिन कोई हल नहीं निकला अंत में यह केस भी बंद हो गया उस वक्त कहीं पर भी सीसीटीवी कैमरे भी नहीं थे कि उससे देख कुछ पता किया जा सके अच्छा उसकी अंगुली कटी कैसे थी मतलब किस चीज से विक्रांत ने पूछा प्यानो के बीच में रेजर रखा हुआ था वो ऐसी जगह छुपाकर रखा गया था कि ऊपर से नजर ही नहीं आ रहा था फिर जैसे ही आशमा की उंगली उस रेजर पर पड़ी तुरंत ही उंगली कटकर गिर पड़ी पता नहीं कैसा रेजर था बहुत तेज धार थी उसकी अच्छा ऐसा कौन कर सकता था कोई खास था जो आपकी बेटी को नुकसान पहुंचाना चाह रहा हो पता नहीं कौन था कुछ भी पता नहीं चल पाया उस औरत ने रोते हुए विक्रांत से कहा हम्म, वो आदमी उन्हीं नौ कंटेस्टेंट्स में से कोई रहा होगा जो आपकी बेटी के टैलेंट से जलता रहा होगा इसीलिए उसने ऐसा किया जब आपकी बेटी की उंगली कटी होगी तो वो कहीं से छुपकर देख रहा होगा और जब आप लोग हॉस्पिटल भागे उसी बीच उसने स्टेज पर से सब कुछ साफ कर दिया होगा सारे सबूत मिटा दिए होंगे विक्रांत को काफी गुस्सा आ रहा था हमें पता है यही हुआ था बाद में जब पुलिस पहुंची तो कहीं से कोई सबूत नहीं मिला सारे फिंगरप्रिंट और खून का निशान सब कुछ हटा दिया गया था ओह बहुत कमीना इंसान था पक्का बता रहा हूं वो कभी अपनी लाइफ में खुश नहीं रह सकता है उस औरत ने लंबी सांस खींचते हुए आगे बोलना शुरू किया मेरी बेटी की उंगली कट गई थी फिर भी वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए प्यानो बजाने लग गई थी हमें एक बार फिर से लगा कि हो सकता है फिर आए उसकी उंगलियों प्यानों पर पहले की तरह चलने लग जाए लेकिन उस घटना का असर मेरी बेटी के दिमाग पर भी पड़ा था अक्सर वो पियानो देखकर ही डर जाया करती थी ना जाने कैसा डर उसके मन में बैठ गया था कि पियानो पर हाथ लगाते हुए उसे ये लगता था कि फिर से मेरी उंगलियां कट जाएंगी समय के साथ साथ उसका ये डर बढ़ता ही जा रहा था उसे लगता था कि अगर मैं फिर अच्छा प्यानो बजाने लग गई तो कोई फिर से मेरी उंगलियां काट जाएगा इसी डर से वो धीरे धीरे प्यानों से दूर होने लगी हम उसे डॉक्टर के पास भी ले गए इलाज भी करवाया इस चक्कर में हमारे बहुत पैसे भी खर्च हुए लेकिन उसके अब्बू ने कभी हार नहीं मानी हमने अपनी सारी जायदाद घर सब कुछ बेच डाला बस हम अपने आशमा को सही सलामत देखना चाहते थे उसके अब्बू पर लाखों का कर्जा हो गया था इन्हीं सब टेंशन में उन्हें दोबारा से हार्ट अटैक आया इस बार वो नहीं बचे हमें अकेले छोड़कर चले गए उसके बाद से मेरी बेटी ने पियानो की तरफ कभी मुंह उठाकर भी नहीं देखा उसे पियानो से नफरत हो गई है पियानो शब्द सुनते ही वो चिढ़ जाती है जब से उसके अब्बू की मौत हुई है उसके बाद से वो ही बिचारी मेरा ध्यान रखती है छोटी मोटी नौकरी करके घर का खर्च चलाती है अब बस आपसे एक ही विनती है आशमा के आगे कभी प्यानो का जिक्र भी मत कीजिएगा विक्रांत को उस औरत की हालत पर बहुत तरस आ रहा था वो इस वक्त आशमा की हालत समझ सकता था अगर उस दिन आश्मा की उंगली ना कटी होती तो आज वो मीना बंसल और कीर्ति चौधरी जैसी जिंदगी जी रही होती अच्छा तो आप लोग अपने गांव मानिकपुर वापस क्यों नहीं गए आपके कोई रिश्तेदार नहीं थे क्या रिश्तेदार तो थे लेकिन हमारा उनसे कोई नाता नहीं है जब हमने अपना गांव वाला घर बेचा तो उसके बाद से ही उन लोगों ने काफी लड़ाई झगड़े किए उसके बाद से ही उन लोगों ने हमसे मतलब रखना छोड़ दिया था सारी कहानी सुनने के बाद विक्रांत ने अंदाज लगा लिया था कि सब कुछ कैसे और क्यों तो हुआ रहा होगा उस पियानो कंपटीशन के बाद से आश्मा का दिल पियानो से टूट गया इसकी वजह से उसकी पूरी लाइफ खराब हो गई थी उसके घर की खुशियां छिन गई थी उसने अपने पिता को भी खो दिया था इस हिसाब से देखने पर साफ पता चल रहा था कि उस हाथ काटे जाने वाले केस की सबसे बड़ी आरोपी यही हो सकती थी किसी ने जान बूझ उसके दाहिने हाथ की उंगली काट दी थी इस वजह से वो विक्टिम के सिर्फ दाहिने हाथ ही काट रही है तो बदला लेने के लिए सब कर रही है अब उसे जिस जिस पर शक था वो उसके हाथ काटकर अपना बदला पूरा कर रही है वो नहीं चाहती थी कि कोई उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करके आराम से रह सके विक्रांत ने आशमा की माँ की मेडिकल रिपोर्ट भी देखी पिछले साल मई में उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था उसे पेट का कैंसर था इसी के इलाज के लिए उसे अस्पताल लाया गया था उसके हॉस्पिटल में जाने के कुछ दिन पहले ही हाथ काटने का पहला केस सामने आया था उसके बाद वो नौ महीने तक अस्पताल में पड़ी रही तब तक वो अपनी माँ की सेवा में लगी रही जब उसकी माँ कीमोथेरेपी करवाकर घर वापस लौट आई तब एक बार फिर उसे अपना बदला पूरा करने का मौका मिला उस वक्त वो मैजिक शो में मॉडल का, का काम करती थी और फिर वहीं से उसे वो प्लास्टिक मिला पर्दा हट चुका है अब विक्रांत को पूरा विश्वास हो चुका था की ये लड़की आशिमा जो की अब अपना नाम बदलकर फातमा शाय रख चुकी है इसी ने उन तीनों औरतों के दाहिने हाथ को काटा है। यही है हाथ काटने वाली मुजरिम तो अच्छा आपको पता है कि इस वक्त आपकी बेटी कहां है विक्रांत इस वक्त आशमा के लिए काफी बुरा फील कर रहा था मुझे उससे मिलना है कहां है वो मैंने तो आपको उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे दी है अब भला आपको मेरी बेटी से क्यों मिलना है उस औरत का डर था कि कहीं विक्रांत उसकी बेटी से मिलकर उसे कोई नुकसान ना पहुंचाए नहीं ऐसा कुछ जरूरी नहीं था मिलना मेरी इन्वेस्टिगेशन तो पूरी हो गई है लेकिन मैं इस वक्त उस पियानो कंपटीशन से जुड़ा एक केस सॉल्व कर रहा था इसलिए मुझे लगा कि शायद आश्मा से मिलने के बाद कुछ और उस केस के बारे में पता लग सके हो सकता है फिर हम उसे भी पकड़ लें जिसने आपकी बेटी की उंगलियां काटी थी अच्छा आश्मा की माँ विक्रांत की बातों में फंस गई थी उन्हें लगा कि सच में विक्रांत उस कॉम्पिटिशन से जुड़े किसी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसने विक्रांत को सब कुछ सही सही बताते हुए कहा इस वक्त आशमा उसे तीन चार दिन लग जाएंगे वापस आने में विक्रांत का माथा एक बार फिर ठनक उठा उसने तुरंत सुनिधि को फोन करके उसे सिटी कल्चरल पैलेस जाने के लिए भेज दिया विक्रांत सोच में पड़ गया आखिर आश्मा इस वक्त चार पांच दिनों के लिए बाहर क्यों जा रही है कहीं वो अपने अगले शिकार की तरफ तो जाने का प्लान नहीं कर रही कुछ भी हो उसे किसी भी हालत में रोकना होगा विक्रांत ने इसलिए सुनिधि को जल्द से जल्द कल्चरल पैलेस पहुंचने के लिए कहा क्या हुआ अगर कोई अर्जेंट है तो मैं अभी आशमा को कॉल करके उसे बता देती हूँ वो खुद आपसे मिल लेगी नहीं, नहीं उसे कॉल करने की जरूरत नहीं है अब मेरा काम हो गया उसे मिलने की कोई जरूरत भी नहीं है आप परेशान मत हो अब हम आपको परेशान भी नहीं करेंगे विक्रांत को डर था कि कहीं आश्मा को खबर ना लग जाए कि पुलिस उसके पीछे है और फिर वो उसके हाथ से निकल जाए अच्छा माताजी मैं चलता हूं आप ध्यान रखिएगा अपना विक्रांत जल्द से जल्द आश्मा की तलाश में निकलना चाहता था वो बाहर निकल ही रहा था कि अचानक से उसकी नजर घर के एक बंद कमरे पर पड़ी उस पर ताला लटक रहा था विक्रांत के कदम रुक गए उसने कमरे की तरफ ध्यान से देखते हुए पूछा ये क्या है माता किसका कमरा है ये आश्मा का कमरा है इसमें वही रहती है क्या मैं इस कमरे को देख सकता हूं आश्मा ने मना किया है। उसने सख्त हिदायत दी हुई है कि कोई भी उसके रूम में ना जाए विक्रांत अपने कदम को बढ़ाते हुए उसके कमरे के जस्ट सामने पहुंच गया और फिर उसने कहा क्यों क्यों तो मना करती है वो इतना कहते हुए वो आशमा के कमरे के दरवाजे को धकेलने लगा नहीं इसे मत खोलो मैं भी नहीं जाती उसके कमरे में अगर उसे पता लग गया तो वो बहुत नाराज हो जाएगी उस कमरे को लेकर विक्रांत की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी उसने कमरे के दरवाजे को धकेलना शुरू कर दिया आश्मा की माँ बहुत घबरा गई वो आकर विक्रांत के आगे खड़ी होगी रुको मैं आश्मा को बुला देती हूँ ना वो आकर खुद खोल देगी लेकिन ऐसे अंदर मत जाओ अरे कुछ नहीं होगा मैं बस अंदर सब कुछ देख बाहर आ जाऊंगा इतना कहकर विक्रांत दरवाजे पर लटक रहे ताले को पकड़ उसे खोलने की तरकीब सोचने लगता है नहीं वो बहुत गुस्सा हो जाएगी मैं भी कभी इस कमरे में नहीं जाती मेरे पास तो चाबी भी नहीं है एक बार वो आ जाए फिर आप ये खोलकर देख लेना आशमा की मां ठीक उसके सामने आकर खड़ी होगी अब विक्रांत किसी महिला के साथ बलपूर्वक पेश नहीं आना चाहता था अक्सर पुलिस के आगे इस तरह की सिचुएशन आती है और कई बार तो पुलिस को ना चाहते हुए भी महिलाओं के साथ बर्बरता से पेश आना पड़ता है लेकिन ये विक्रांत था और विक्रांत हर काम थोड़े अलग तरीके से करता था उसके दिमाग में एक आइडिया आया उसने आश्मा की मां को एक झूठी कहानी बतानी शुरू की दरअसल ऐसा है माताजी कि आपकी बेटी की जान को खतरा है हम लोग उसे ही बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो जिसने उसकी उंगली काट दी थी ना वही आपकी बेटी को मारने की कोशिश में लगा हुआ है क्या सच में ऐसा मैं मैं आश्मा को फोन करती हूँ उसे तुरंत घर बुला लेती हूँ अरे नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं है अब उसे कोई छू भी नहीं सकता मैंने पहले से ही उसकी सुरक्षा में पुलिस लगा दी वो उसके साथ ही है लेकिन उस अपराधी को पकड़ना भी तो जरूरी है ना अब आज तो आश्मा के साथ पुलिस वाले हैं लेकिन हमेशा तो नहीं रह सकते ना और फिर अगर कल वो आश्मा के साथ कुछ कर गया तो इसीलिए हम उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं आश्मा की माँ फिर से विक्रांत के जाल में फंस गई थी वो अचंभित होकर विक्रांत की सारी बातें सुन रही थी इसीलिए मेरा आशमा के कमरे में जाना बहुत जरूरी है या पता कुछ ऐसा सबूत मिल जाए जिससे आशमा की उंगली काटने वाले शख्स के बारे में कुछ पता लग सके अच्छा लेकिन मेरे पास तो चाबी भी नहीं है और अगर आशमा को पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आएगा वो रूम सफाई से रखती है उसे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है अरे मैं बिना चाबी के ही लॉक खोल दूंगा और बस अंदर जाकर दो मिनट में ही वापस आ जाऊंगा इतना कहकर विक्रांत ने दरवाजे के एक पल्ले पर थोड़ा जोर लगाते हुए उसे हल्का ऊपर उठाया और फिर वो विक्रांत के हाथ में आ गया आशमा के कमरे में लगा दरवाजा काफी पुराने स्टाइल का था उसमें कब्जे की जगह पर हुक लगा हुआ था पल भर में ही विक्रांत ने कमरे का दरवाजा खोल दिया इसके बाद वो अंदर दाखिल हो गया। आश्मा का बेड पड़ा हुआ था उसके बाद उधर खिड़की के पास में एक टेबल और चेयर रखी हुई थी कमरे के भीतर सारा सामान बेहद संजीदगी से रखा हुआ था भले ही फर्नीचर काफी पुराने जमाने के थे लेकिन फिर भी वो इस तरह से डेकोरेट करके रखे गए थे कि बहुत अच्छे लग रहे थे दीवार पर बड़ी सी अलमीरा बनी हुई थी जिस पर बहुत सारी किताबें क्रम में रखी हुई थी उसमें साइंस बायोलॉजी फिजिक्स आदि विषयों की भी किताबें थी कमरे की सफाई को देखकर कहा जा सकता था कि इसमें रहने वाले व्यक्ति को सफाई बहुत पसंद है विक्रांत के दिमाग में अचानक पिंच हुआ ये तो ठीक उस हाथ काटने वाले अपराधी जैसा नेचर है वो भी हाथ काटने के बाद विक्टिम के हाथों की काफी अच्छे से सफाई करके और उसे पट्टी बांध के जाता था विक्रांत के पीछे पीछे आश्मा की माँ भी कमरे में चली आई थी उन्हें देखकर विक्रांत ने कहा अरे आप बाहर रहिए ना वरना दो दो लोग के आने से आश्मा को शक हो जाएगा कि कोई उसके कमरे में गया था हाँ हाँ मैं बाहर जाती हूँ विक्रांत की नजर अचानक से आशमा के स्टडी टेबल पर पड़ी एनेस्थीसिया से रिलेटेड बुक पर पड़ी फिर से उसके दिमाग में मीना बंसल का केस घूम उठा आखिर आश्मा को मेडिकल की बुक्स पढ़ने की क्या जरूरत है खास तौर पर ये एनस्थीसिया की बुक क्यों पढ़ रही है? अरे तुमने ग्लब्स क्यों नहीं पहना ग्लब्स पहन लो ना पीछे से आश्मा की मां की आवाज आई आश्मा एने की बुक क्यों पढ़ती थी इसका क्या राज था? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को